बालकांड सर्ग आध्यात्मरामणबालकांडसवाच यद्यदिष्ट तवास्तंब तदवत नान्य था अहम तो ब्रह्मणा पूर्व भूमिर्भारापनुत प्राथि रावण हंस मनुष्वग्री भगवान् बोले हे माता आप जो जो चाहती है वही हो उसके विरुद्ध कुछ भी न हो पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी अतः रावणादीन सातरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप से अवतार लिया है तया दशरथेन्ना तपसाराधिपुरा मत्पुत्र तथा कृतमनिंद हे अनिंदिते दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है रूपमे में तत्वया दृष्टम प्रांग तपस फलम मदर्शनम विमोक्षा कल्पते शन्य दुर्लभम तुमने अपने पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा है मेरा दर्शन मोक्षप्रद होने वाला होता है पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है संवाद मावोर्यस्तु पठे द्वा शुणीयाद्यपि सी मम सारूप्यम मरणे मृतिम लभेत जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति समान रूपता प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी इतुक्वा मातरम रावो बालो भुत्द हो बाले पिंद्र नीलाभो माता से इस प्रकार कह भगवान बाल रूप होकर रोने लगे उनका बाल रूप भी इंद्रनील मणि के समान श्याम वर्ण बड़े बड़े नेत्रों वाला और अति सुंदर था बालारुण प्रतीकाखिलोकपह अथ राजा दशरथ श्रुवा पुत्रोद्भवोत्सव आनंदाण मग्नौ जुरुनास वह प्रभात कालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को परम आनंदित कर दिया तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी ने पुत्रोत्पत्ति रूप उत्सव का शुभ समाचार सुना तुम्हें मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में आए रामम राजीव पत्राक्षम दृष्ट हर्षास संपुत गुरुना कर्तव्यानि कर्तव्या चकारस वहाँ आकर कमल नयन राम को देखकर वे आनन्दाश्रुओं से पूर्ण हो गए और गुरु द्वारा उनके जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार कराए कह कई चाथ भरतम असूत कमले सुमित्रायातौ पूर्णेन्दु सदिशानन तंत न कमलनयनी कैकई से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से पूर्णचंद्र के समान मुख वाले दो यमज बालक उत्पन्न हुए तदाग्राम सहस्राले ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददो सुवर्णा चरत्ना सुरभि शुभा उस समय महाराज दशरथ ने अति उत्साहपूर्वक सहस्त्रोंग्राम बहुत सा सुवर्ण अनेक रत्न नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेकों गवें ब्राह्मणों को दी